दरअसल जैसे ही विक्रांत उस कमरे में पहुंचा था तभी उसने देख लिया था कि वहां अंदर मौजूद शख्स ने अपने एक हाथ में पेट्रोल का कंटेनर ले रखा है और दूसरे हाथ में लाइटर पकड़ रखा था और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि उसने इस शख्स का चेहरा देखकर एक पल में इसे पहचान लिया था कि ये मुख्तार खान ही है अब एक तरफ हर्ष उसके ऊपर रिवॉल्वर तान खड़ा था और दूसरी तरफ मुख्तार खान ने अपने हाथ में लाइटर ले रखा था ऊपर से कमरे की फर्श पर भी पेट्रोल फैला हुआ था ऐसे में जरा सी गलती होने पर मुख्तार खान की जान जा सकती थी और फिर शायद सिर काटने वाले सीरियल मर्डर केस का मुख्य आरोपी कभी पुलिस की गिरफ्त में आता ही नहीं विक्रांत किसी भी कीमत पर मुख्तार खान को बचकर नहीं जाने देना चाहता था ऐसे में उसने तुरंत ही अपने अदृश्य शक्ति के टूलबार में से फायर सूट को एक्टिवेट कर दिया और उसने ये फायर सूट सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मुख्तार खान के लिए भी एक्टिवेट कर दिया था ताकि उसे जरा सी भी खनोच न आए अदृश्य फायरप्रूफ सूट की ही बदौलत विक्रांत मुख्तारे आया था मुखारिक्रांत हर्ष को कैसे बताता अदृश्य शक्ति के टूल का इस्तेमाल करके मुख्तार खान और खुद को आग के लपटों से सुरक्षित बाहर निकाला है इस वजह से उसने हर्ष को बातों में घुमाने के लिए फिल्मी डायलॉग मार दिया था अच्छा अब यहाँ मत खड़े रहो जाओ पहले मुख्तार खान विक्रांत हर्ष को मुख्तार खान पर नजर रखने के लिए भेजना चाह रहा था वो इसी काम के लिए उसे ऑर्डर दे रहा था लेकिन तभी विक्रांत का हाथ अपने पैंट की जेब में चला गया उसे जेब में कुछ रखा हुआ एहसास हुआ विक्रांत ने बेझिझक जेब में हार डालकर इस चीज़ को बाहर निकाल लिया जब उसने इसे बाहर निकाल कर देखा तो वो इसे देखकर दग रह गया उसके साथ ही हर्ष की नज़र भी जब उसके हाथ में रखे इस चमचमाते हुए नीले रंग के हीरे पर पड़ी तो फिर उसकी आंखें फटी की फटी ये ये तो तमिल स्टार है, है ना? रहेगी विक्रांत की तरफ देखते हुए विक्रांत को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में इस वक्त तमिल स्टार रखा हुआ है। उसे अब जाकर याद आया कि जब उसने मुख्तार खान कमले लाकर जमीन पर पटका था तब उसकी जेब में कोई चीज निकल बाहर गिर गई थी चूंकि उस वक्त विक्रांत बहुत हड़बड़ी में था इसीलिए उसने बिना इसे देखे इसे उठाकर अपने जेब में डाल लिया था लेकिन उसके दिमाग में यह ख्याल कभी नहीं आया था कि मुख्तार खान तमिल स्टार को इस तरह से अपने जेम में लेकर भी घूम सकता है हाँ लग तो तमिल स्टार ही रहा है विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अब उसे समझ में आ रहा था कि आखिर आज उसे अदृश्य शक्ति द्वारा कोडवड़ में चंद्रमा और पहाड़ शब्द क्यों दिया गया था इस वक्त मुख्तार खान को पुलिस द्वारा गाड़ी में बैठाया जा रहा था मुख्तार खान के चेहरे का रंग इस वक्त उतरा हुआ था वो काफी डरा हुआ नजर आ रहा था उसके आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके थे और बाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पिछले बहुत दिनों से उसने बाल नहीं कटवाए थे उसके कपड़े भी काफी पुराने पुराने से और फटे हुए नजर आ रहे थे देखने में वो काफी दीन हीन सा नजर आ रहा था हालांकि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुख्तार खान का था सीरियल मर्डर और ऐसे लोगों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए जब पहली बार विकांत की नजर उस पर पड़ी थी तो एक सेकंड के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी गलत आदमी को अरेस्ट कर लिया है लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि शायद ज़्यादा उम्र की वजह से उसकी शक्ल अलग दिख रही थी लेकिन वो था तो मुख्तार खान ही ऊपर से उसके पास से तमिल स्टाफ भी मिला था मुख्तार खान शक्ल से बहुत गंभीर और सभ्य इंसान दिख रहा था उसके चेहरे को देख एक बार भी नहीं लग रहा था कि यह आदमी सीरियल मर्डर भी हो सकता है लेकिन वो कहावत है ना जज ए बुक बाय इट्स कवर कहावत खान पर बिल्कुल फिट बैठती तभी अनुष्का ने अचानक से विक्रांत को बुलाते तो हुए कहा सर यहाँ आइए ये देखिए देखिए ये, ये बैग इस बैग को कमरे की सीलिंग में छुपा कर रखा गया था अनुष्का ने कमरे की छत में बने हुए ल की तरफ इशारा करते हुए कहा फिर उसने वहां पर लटक रहे आधे जले हुए बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा इस बैग में क्या रखा होगा विक्रांत ने थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला कि रूम सफेद ए बी ई पाउडर से ढका हुआ था उस ए बी ई पाउडर के कोट के नीचे हरे रंग का बैग छुपा कर रखा हुआ था और ये बैग ठीक उसी जगह पर फेंका हुआ था जहाँ पर मुख्तार खान ने खुद को आग के हवाले किया था विक्रांत को हल्का याद था जब वो मुख्तार खान को पकड़ने के लिए अंदर आया हुआ था तब ये बैग उसके पैर के करीब ही रखा हुआ था शायद इस बैग में भी फ्यूल रखा हुआ था इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा जल चुका था अब तक रूही इस बैग को खोलने के काम में लग चुकी थी उसने बैग खोलकर इसमें रखे सामान को निकालना शुरू कर दिया था उसने बैग के अंदर से ज्वेलरी सोना और काफ़ी सारे एंटीक और पुराने सामान को निकालना शुरू कर दिया था इसके माँ की रूई की नज़र जैसे ही बैग में रखे सामान पर पड़ी उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई ये साला इतना कीमती सामान बैग में रख के घूमता था गजब आदमी है यार आप लोगों को पता है ये सब सामान मेरे पापा का चुराया हुआ है और इन्होंने ये सब किसी बिजनेसमैन के घर से चुराया था ये सब इटेलियन ज्वेलरी है और ये सला इसे जलाने चला था मुझे तो यकीन ही नहीं होता ओ कॉट विक्रांत तो ने लम्बी साँस छोड़ते हुए राहत की साँस ली पहले जब उसे अनुष्का ने अंदर बुलाया था तो उसे लगा कि शायद उसे कमरे में कोई का चुराया चोरी का सारा सामान मिल जाएगा अब तो विक्रांत को पूरा कारण समझ में आ गया था की आखिर उसे अदृश्य शक्ति द्वारा चंद्रमा कोडव क्यों दिया गया था हालांकि भले ही यहाँ से इतनी सारी कीमती चीजें बरामद हुई थी लेकिन इन सब सामान का विक्रांत से कोई लेना देना नहीं था आपको पता है ये इसकी कीमत कितनी होगी आपने इस ब्रांड का नाम सुना है कि नहीं रूही ने अनुष्का की तरफ देखकर कर क्यूरियस होते हुए सवाल किया फिर उसने आधे जले हुए बैग को दिखाते हुए कहा भले ही ये नॉर्मल बैग लग रहा है लेकिन ये बहुत एंटीक बैग है और पता है आपको इस बैग में जितनी ज्वेलरी का सामान रखा हुआ है ना इन सब की के कीमत मिलाकर भी इस बैग से ज्यादा नहीं होगी अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह बैग कितना कीमती है ये कमीना इसे जलाने को जा रहा था अच्छा ठीक है अभी तुम लोग वहां मत जाओ विक्रांत ने देखा कि पूरा रूम ए बी ई पाउडर से भरा हुआ था इसलिए उसने तुरंत ही रूही और अनुष्का को वार्निंग देते हुए कहा यह जगह फॉरेंसिक टीम के लिए छोड़ दो उन्हें आने दो जो भी करना होगा वो करेंगे भले ही विक्रांत ने यह बात कही थी लेकिन फिर भी वो खुद को कमरे के भीतर झाँकने से नहीं रोक सका उसने देखा कि अभी तक रूम के दोनों दरवाजे खुले हुए थे कमरे की फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर के कई सारे टुकड़े भी पड़े हुए थे कुछ फर्नीचर भी थे जो कि काफी ज्यादा टूटे हुए थे हालांकि फर्नीचर के नाम पर इक्का टूटे हुए स्टूल ही थे कमरे की हालत देखकर साफ लग रहा था कि इसे काफी दिनों से इस्तेमाल में नहीं लाया गया है इस सीन को देखकर विक्रांत को सब अपने अनुमान से काफी अलग नजर आ रहा था पहले उसे लगा था कि वो किसी ऐसे किलर को अरेस्ट करने जा रहा है जो कि बहुत अमीर है और बहुत शातिर है लेकिन अब मुख्तार को अरेस्ट करने के बाद उसे ये सब गलतफहमी लग रही थी मुख्तार खान उतना अमीर नहीं दिख रहा था जितना विक्रांत ने सोचा था भले ही उसके पास खजाने से भरा हुआ बैग मिला है और वो अपनी जेब में तमिल स्टार लेकर घूम रहा था लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी बहुत गरीब दिख रहा था जो कि वाकई में काफ़ी चौंकाने वाली बात थी ये घर और ये आदमी इतना अजीब क्यों लग रहा है ये घर है किसका और और मुख्तार खान यहाँ करता क्या था इतना कीमती सामान लेकर भागने के बाद भी मुख्तार खान इतनी मुफलिसी में क्यों जी रहा था ये सब क्या चल रहा है विक्रांत काफी कन्फ्यूजन में था उसके मन में इस वक्त हजारों तरह के सवाल उमड़ रहे थे इन सवालों को अपने मन में दबाए हुए विक्रांत रूही और अनुष्का को लेकर यहाँ से निकलने लगा उधर अब तक इंस्पेक्टर पांडे हर्ष से मुख्तार खान को कस्टडी ले चुके थे इंस्पेक्टर पांडे काफी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर थे और उन्हें अच्छे से पता था कि मुजरिम से किस तरह से उसका जुर्म कबूल करवाया जा सकता है इसलिए उन्होंने मुख्तार खान की कस्टडी लेते ही उसके कान के करीब जाकर कहा खा। मुख्तार खान तुम्हारा खेल खत्म इंस्पेक्टर पांडे की बात सुनकर मुख्तार खान ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया इसके बाद इंस्पेक्टर पांडे ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तुम्हें पता है न कि तुम्हें क्यों अरेस्ट किया गया है